प्रश्नोत्तर दीपमाला भक्ति और उपासना जिज्ञासा भगवान की प्राप्ति के लिए उनके प्रति कैसा भाव होना चाहिए समाधान भगवान के प्रति बड़ा दृढ़ अर्थात कभी ना गिरने वाला भाव होना चाहिए भगवान के लिए ऐसा प्रेम हो कि उनकी ओर से पत्थर भी बरसे तो भी हमारी निष्ठा प्रेम और भाव बना रहे चातक नाम का एक पक्षी होता है जो केवल बादलों से गिरने वाले जल को ही पीता है नदी आदि के जल को नहीं पीता तब जब बादल आते हैं तो उनकी ओर ताकता रहता है एक बार वह गंगा जी के किनारे किसी पेड़ पर बैठकर चिल्ला रहा था इतने में बादल घिर आए तो वर्षा होगी ऐसा सोचकर वह बड़ा प्रसन्न हो गया वर्षा तो बहुत कम हुई पर ओले बहुत गिर गए चातक ने तो मुंह ऊपर की ओर खोल रखा था ओलों से उसकी चोचें टूट गई उसकी चोच टूट गई उसके गले में पूरे शरीर में बहुत चोट लगी वह अजमरा होकर गंगा जी में गिर गया इतना पवित्र गंगा जल है पर चातक ने यही सोचा कि कहीं यह पानी मेरे मुख में न चला जाए इसलिए चोच को जल से बाहर करके ऊपर की ओर ही ताकता रहा उसका बादल के प्रति इस प्रकार एक निष्ठ प्रेम है बादल की ओर से भारी आपत्ति मिलने पर भी उसके प्रेम या निष्ठा में कोई कमी नहीं हुई इसी प्रकार से घनश्याम शिव या राम किसी भी इष्ट के प्रति जब आपकी निष्ठा हो जाएगी तब भगवत प्राप्ति संभव होगी जिज्ञासा श्रीमद् श्रीमद गीता में कहा है चतुर्विधा भजनतेम जना सुकृतो नो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी यानी चरतर्षभा आगे भगवान ने कहा उदाराह सर्व एवते गीता में एक और तो सकामता की निंदा की गई है फिर इस श्लोक में आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु इन भक्तों को उदार कैसे कह दिया समाधान ऐसा भी भक्त होता है जो पूर्णतः निष्काम नहीं हुआ कामना उसके अंदर है परंतु उसकी भक्ति का निमित्त कामना नहीं है वह पहले से ही स्वाभाविक रूप से भगवान का भक्त है भगवान को ही अपना आधार मानता है इसलिए जब कोई समस्या आती है तो उसे भगवान के सामने रख देता है जब जगत में वह भगवान को ही एकमात्र सहारा मानता है तब समस्या होने पर आखिर किससे कहेगा भगवान चाहे उसकी समस्या को हल करे या न करे, इससे उसकी भक्ति में कोई अंतर नहीं आता गीता में भगवान ने जिन्हें उदार कहा वे भक्त इसी प्रकार के हैं अर्थार्थी भक्त का दृष्टांत ध्रुव को ले लीजिए जब पिता की गोद में बैठने गए तो विमाता ने रोक दिया और कहा कि तुम पहले भगवान की भक्ति करो तपस्या करो फिर मेरी कोख से जन्म लो तब इस गोद में बैठ सकते हो ध्रुव रोते हुए अपनी माता के पास गए तो उसने कहा वि ने ठीक ही कहा है तुम्हें कुछ भी प्राप्त करना हो तो भगवान की भक्ति करनी ही पड़ेगी ध्रुव को बात लग गई वे मथुरा के वन में जाकर भगवत भक्ति में तन्मय हो गए भगवान के दर्शन होने पर स्थिति करना चाहते थे तो वाणी ही नहीं खुली जब भगवान ने शंख से स्पर्श किया तो वाणी फूट पड़ी यो अंत प्रविश्य नम में माम संजीवत्य खुलशक्तिधर स्वधामना अन्यास्त हस्तचरण नमो भगवते तो भागवत उन्हें कण कण में भगवान भगवान के दर्शन होने लगे विष्णु तो सामने खड़े हैं पर स्तुति कर रहे हैं कि जो हमारे अंदर प्रविष्ट होकर वाणी को निकाल रहा है नेत्रों से दिखा रहा है उसे नमस्कार करता हूँ प्रत्येक हृदय में व्यापक विष्णु का दर्शन उन्हें होने लगा जब भगवान ने कहा कि तुम्हें जाकर हजारों वर्षों तक राज्य करना पड़ेगा तो ध्रुव बोले हमें राज्य नहीं चाहिए हमें तो केवल आपकी भक्ति चाहिए पर भगवान ने कहा राज्य की इच्छा तुम्हारी तपस्या में निविद्ध बनी थी अब यह भोग तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा जब ध्रुव वहाँ के घर की ओर चले तो बहुत दुखी मन से आ रहे थे यदि उनकी भक्ति नैमित्तिक सकाम होती तो उन्हें बहुत प्रसन्न होना चाहिए था परंतु वे तो दुखी हो रहे थे कि उच्च पद की इच्छा हमारी भक्ति के प्रारंभ में निमित्त क्यों बन गई अब व्यर्थ ही राजकाज में फंसना पड़ेगा ध्रुव अर्थार्थी होने पर भी उदार भक्त हैं या नहीं इस प्रकार आर्त भक्त का दृष्टांत है द्रौपदी ने जब सभा में देख लिया कि भीष्मि बड़े बड़े महापुरुष हमारे वीरपति लोग और धर्म के बड़े बड़े ज्ञाता यहाँ बैठे हुए हैं पर इस समय मेरी लाज की रक्षा करने वाला इस जगत में कोई भी नहीं है तब उसने भगवान को तन्मयता से पुकारा भगवान तो भावग्राही हैं भक्तों की रक्षा करते ही हैं द्रौपदी भी कृष्ण की भक्त पहले से ही है समस्या आने पर और किसका स्मरण करेगी बाद में भी वनवास काल में अनेकों विपत्तियाँ आने पर भी उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई यहाँ जिस जिज्ञासु भक्त को कहा गया है वह भी भगवान को ही जानना चाहता है जगत को नहीं तीनों प्रकार के भक्तों की भक्ति परिस्थितियों से प्रभावित होने वाली नहीं है इसलिए इन भक्तों को सकाम नहीं मान सकते यदि कोई सकाम आर्त भक्त है तो वह समस्या दूर न होने पर भक्ति छोड़ देगा इसी प्रकार सकाम अर्थार्थी भक्त को यदि उसका अभीष्ट पदार्थ नहीं मिला तो वह भगवान को कोस भी सकता है पर जो गीता में कहे गए भक्त हैं वे इस प्रकार के नहीं हैं उनके जीवन में अभीष्ट वस्तु का या अपनी समस्या का महत्व नहीं है अपितु तो भगवान का ही महत्व है सकाम भक्तों से उनका यही भेद हमें मालूम पड़ता है इसी दृष्टि से भगवान ने उन्हें उदार कहा है